ज्योतिषी को जानने मानने की प्रबल इच्छाएं मानव परंपरा में तो वो आज भी देखने को मिली रहा है पेपरों में भी लिखते हैं और भी करते हैं और भी करते हैं बहुत सारे लोग ज्योतिषी के बारे में जुड़े हुए हैं मूल में ज्योतिषी का मूल रूप क्या है चीछे? उसके बारे में मैंने जो देखा है वही है ब्रह्मांडी किरणों को जो विभिन्न ब्रह्मांडी किरण का संचार तो होता ही रहता है उस होते हुए तो जो निश्चित ग्रहों को इस सौरव में पहचानी गई है उन ग्रहों के माध्यम से वो किरण कैसा काम करता है जैसा सूर्य के माध्यम से ब्रह्मांडी किरण कैसा काम कर रहा है बुध ये ग्रह है उसके माध्यम से कैसा ये काम कर रहा है दूसरे ग्रह मंगल के माध्यम से कैसा काम कर रहा है और उसी प्रकार चंद्रमा के माध्यम से कैसा काम कर रहा है इसको पहचानने की विधियों को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और इसको पहचानने की क्रम को एक गण विधि से इस बात को पहचाना गया कि जो अक्षांश रेखांश के संयोग से और एक वर्ग को वर्गों को छोटे से छोटे बड़े बडे बड़े से बड़े वर्ग को पहचानने की विधि तैयार कर लिया उस वर्ग में उस समय में कैसे ग्रहों का किरण का प्रभाव रहता है उसका अध्ययन है उससे होने वाले फलाफलों को बताने के लिए सही फलों को या गलत फलों को दोनों को बताने की सोच करता हैं इसके आगे इसके आधार पर ये भी ज्योतिष भी यही मानता है ये ज्योतिष तंत्र के साथ साथ ही सारे मानव तंत्र थे ऐसा शुरू कर देते हैं ये शुरू किया है जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है तो शरीर के ऊपर जो ब्रह्मांडी किरणों का फल होता है प्रभाव होता है परिणाम होता है जीवन के ऊपर ग्रहों का इन ब्रह्मांडी किरणों का एक भी प्रवाह नहीं है ये कभी प्रभाव नहीं है ये कभी परिणाम नहीं है ये होता है शरीर के ऊपर ही सारे फल परिणाम हो पाते हैं। ब्रह्मांडी किरण में क्या है, है? ब्रह्मांडी किरण ये चीज है तो जैसा हमारे धरती है इस धरती से विकिरणी जो प्रवाह है वो सतत निश्रित होता ही रहता है वैसे ही कई ग्रहों से विकिरणी प्र, प्रवाह वो बहती रहती है इसको ब्रह्मांडी किरण हम कहते हैं ये प्रवाह कभी भी बंद होते ही नहीं ये ग्रह गोल में जितना, जितना विकसित रहता है उतने ज्यादा उसमें से विकिरणी प्रवाह बहिर्गत होता ही रहता है तो हर, हर ग्रहों से विकिरणी प्रभाव रहता ही इसमें दोहराएंगे इस, इस प्रकार से ब्रह्मांड किरणों का स्वरूप विकर्ण प्रवाह के स्वरूप में हम पहचान सकते हैं विकिरणों का जो प्रवाह किसी धरती के किसी ग्रह गोल के माध्यम से वो हरे, हरे के अक्षांश रेखांश की वर्ग को बताया उस वर्ग में कैसा प्रभाव पड़ता है उसका गणना करना है ज्योतिषी का मतलब उस उस वर्ग में जो आदमी पैदा होता है मैंने और जीवित रहता है और उनके शरीर पर कैसा काम करता है इसको लोग बताते हैं उसी से रोग राटा एन तीन बात, बात बताते हैं उसका परिहार के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं इस ढंग से ज्योतिष शास्त्र की मतलब है उसको जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं होता है ये बात अभी ज्योतिष शास्त्र नहीं समझा है और आगे चलकर करके समझेगा कालांतर में समझेगा अभी जैसा विज्ञानी नहीं समझे है वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी जीवन को नहीं समझा है विज्ञानी कोई जीवन को मैंने जो जो है, जीवन को समझा है ऐसा कुछ नहीं है वो भी शरीर को ही जीवन मान करके सारा भविष्य फलों को बताया करता है ऐसा बात है। तो उसके बाद एक आत्मा नाम की चीज को मानते हैं ज्योतिर्विद भारत में और अन्य देशों में क्या मानते हैं हम नहीं जानता हूं भारत में एक आत्मा को आत्मा को मान, मानते हुए ये सारे बात को गढ़ते हैं आत्मा से आत्मविद ज्योतिषी होते नहीं आत्मा को कोई समझे ही नहीं तो ज्योतिषी क्या समझेगा आत्मा का नाम का प्रयोग करते हैं इस ढंग से हम बैठे हैं तो ये जरूर है ब्रह्मांड के किरणों का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है बाबा जी अगर आपकी इस बात को हम लोग मान लें तो ज्योतिष में जो ब्रह्मज्ञानी बनने का योग रहता है राजा बनने का योग रहता है अगर वो जीवन को और जीवन की जागृति की स्थिति को नहीं जानता तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी योग किस आधार पे, क्योंकि तो ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की कुंडलियों का विश्लेषण करने से पता लगा कि वाकई अपने युग में वे लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए समाधान को उपलब्ध हुए तो ये आपकी और उनकी बात का तालमेल बहुत साधारण बात है ये ये आपने बहुत अच्छा पूछा भी है देखिए कभी ब्रह्मज्ञानी वो जो हुए हैं वो तो अपने को नहीं कहा है कि हम ब्रह्मज्ञानी हुए एक भी आदमी नहीं कहा है बाबा ऐसा नहीं एक पहले एक बात सोच लें उपनिषद युग तक की ऐसे ही अवधारणा है उसमें लिखा है उपनिषदों में जो कहता है हम ब्रह्मज्ञानी हो गए बिल्कुल ब्रह्मज्ञानी वो नहीं है ये लिखा है एक ये चीज उसके बाद में और कोई कहा होगा तो बात अलग तो हम उसको कुछ कहते नहीं है तो अभी उपनिषद के कथन के अनुसार वो ऐसे ही मानी गई है ज्ञान को ज्या, हम ज्ञानी हो गए इस बात को हम सत्यापित नहीं कर सकते तो ज्ञान का जो कुछ भी जो प्रबोधन की बात है इशारा करने की बात है उसको शास्त्र को ही प्रमाण माना है और दूसरे किसी को प्रमाण नहीं माना है व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना अच्छा लोग जो है ना बहुत सारे लोगों को ब्रह्मज्ञानी है ऐसा मानते रहे हैं ये बात लोगों ने माना है ये ठीक है तो इस विधि से हम यहाँ निष्कर्ष में पहुंचते हैं जो उसके साथ साथ ये भी एक हमारे पास गवाही है मैं जब समाधि को देखा था और देखे हैं और उस अवस्था में हम ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं ये हम स्वयं नहीं कह पाते थे ये जरूर है ये जो शास्त्रों में लिखी हुई एक बात अवश्य उसमें गवाही हुई तो सुख दुख से परे एक बात कहते रहे शास्त्रों में लिखी हुई तो सुख का भी हम गवाही नहीं कर पाते थे ना दुख का गवाही नहीं कर पाते थे इसी घटना को यदि सुख दुख से परे हम माना जाए वो लिखा हुआ ठीक एक बात ये और ये हम सही गलती को भी हम बताने में असमर्थ हैं, हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, ये बात जरूरी है कोलाहल कोलाहलार का संसार से संसार को दुख मानने वालों के लिए ये समाधि स्थली बहुत राहत वाला जगह है ये मेरा कहना है इसको मैं भले प्रकार से देखा हूं दूसरा आपने बोला था ब्रह्म ज्ञानी होंगे वगैरह हाँ। राजा होंगे ये हो तो ये बात हुआ, को हुआ ठीक है भविष्य हाँ, ठीक है ठीक है।, है, है सही हुआ है इत्यादि सही को ही हम मान के चलें हम दूसरे भाग को लेवे ना करें है। तो यदि दस, दस जगह में ठीक हुआ है चार जगह में नहीं हुआ है या बीस जगह में ठीक नहीं हुआ है उसको हम नहीं जाएंगे हम सही हुआ है वो को ही लेके चलेंगे इस बात के लिए ये जो अभी बताया था ब्रह्मांडी किरणों के आधार पर जो कुछ भी वस्तु के ऊपर ही बात है। बात बताए वस्तु के ऊपर प्रभावित होता है तो ब्रह्मज्ञानी को पहचानने की विधि विरक्त होना और वस्तुओं से रिक्त रहना के योग को पहचाना गया है उसको विरक्त योग विरक्ति का मतलब यह होता है वस्तु संग्रह सुविधा से दूर रहना इसी को विरक्ति कहा गया है ये बात वस्तु से ही संबंधित है जी। ये उस ढंग से संद्यास योग को बताया है परिवराजक योग बताया है सही ठीक है ये बात ये बात भी हमको समझ में आता है ब्रह्म ज्ञान का योग भी ब्रह्म उसको ऐसे विरक्ति को ब्रह्म ज्ञान होने का योग है ऐसा कहा होगा ठीक है प्रह्म प्रह्म तो कहता आत्मज्ञान है सर ठीक है, है। आत्मज्ञान वो ठीक है बाबा भाषा में भाषा में कहने के बारे में हमको कोई इतराज नहीं है उसको प्रमाण तो कुछ होता नहीं ना व्यवहार में तो इसको तो आपने सुन लिया हिमालय की योग से अध्यात्म से व्यवहार से लेन देन नहीं उस, उस योगी को हम सारे योगियों का प्रति नहीं कहते हैं ठीक है आप ना मानिए कि फिर भी और ये उदाहरण तो हम लोग लेके प्रमुखियों की समीक्षा तो करें ब्रह्म ज्ञानियों के बारे में ही मैं कह रहा हूं बाबा जैसे समाधि को आप क्या कहोगे ब्रह्मज्ञानी मानोगे कि नहीं मानोगे मैं स्वयं गवाही कर रहा हूं हम ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं इस बात को समाधि की स्थिति में हम बताने में असमर्थ रहे मैं स्वयं गवाही कर रहा हूं आपके सम्मुख के एक जीता जागता हुआ एक आदमी है उसके बाद क्या बात है? ये, ये सच्चाई की बात है हम नहीं कह सकते हम ब्रह्म ज्ञान ही हुआ hmm. सही और गलती को हम नहीं बता सकते हम हम जो है ना समझा हूं इसको भी नहीं बता सकते नहीं समझा हूं ये भी नहीं बता सकते हम सुखी हो गया हूं ये भी नहीं बता सकते ना दुखी हूं ये भी नहीं बता सकते ऐसे स्थिति में तो हम स्वयं रहे हैं इस बात से ही हम आपको ये बताया शास्त्रों में लिखी हुई वो बात सच्चाई उतरती है जो सुख दुख से परे है ब्रह्मज्ञान ये बात ये बात ये बात से हम संतुष्ट हो सकते हैं तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं जिन जिनको समाधि होता है वह सब ब्रह्मज्ञानी है इस ढंग से बनता है विरक्ति के आधार पर ही हम ब्रह्मज्ञानी होने की यदि तीव्र रूप में यदि विरक्त होने की योग आता है वस्तुओं से दूर रहने की योग बनता है ऐसी स्थिति में ये ब्रह्मज्ञानी हो सकता है ऐसा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं ऐसा मेरा सहमति है दूसरे ओर ये राजयोग की राजयोग के बारे में ये है और ये यही हमारा अभी तक की सोचने की मुद्दा बनी हुई है राजयोग का मतलब, मतलब है दूसरों के वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा जो हड़प सके वो सब राजयोग है पुराने समय में ऐसा ही था ऐसे ही है आज भी वैसे ही है आज भी राजयोग का मतलब वही जाता है दूसरे का वस्तुओं को हड़प के अपना बनाने में समर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को हम राजयोगी कहते हैं इसके ज्योतिष के, के अनुसार वही मुद्दा है हमको विरक्ति पैदा किया किससे okay. ज्योतिषी से हमको ये पटा नहीं है हम इसमें सहमत हो भी नहीं सकते ठीक है किंतु ये होता है जरूरी है जो राजयोग जिसको होता है वो संसार के धन को अपहरण करते हैं हड़पते हैं सारा झूठ बोलते हैं उसके बाद भी अच्छे आदमी बने रहे राज में स्वेच्छापूर्वक संसा संसाधन को धन अर्जित नहीं करता है हड़पता ही है। हाँ।, हाँ दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है स्वेच्छापूर्वक उपस्वरूप दाल स्वरूप ऐसा, ऐसा नहीं है क्या मतलब हो? क्या कहना है तो हड़पने की स्थिति नहीं आई जैसे विवेकानंद ने विश्व का दौरा किया और उनको अरबों रूपये की सहायता लोगों ने दी तो उसको तो राजा जैसे जिया शांत के साथ जिया बहुत सम्मानित होकर जिया वो भी एक तरह का राजयोग था सन्यासियों के साथ तो हर बार राजा राजा लोग हड़प के बड़े आदमी बने ऐसा कहा सिद्ध हुआ हाँ, वो लोग उद्योग धंधा करके बने कुछ लोग अपनी प्रतिभा से बहुत संपत्ति बना वो बात को वो बात को अपन निरक्षण न्याय कर सकते हैं तो अधिकांश जो राजा का राजयोग का जो अर्थ है वो ही है जो मैं पहले कहा है अब रह गया विवेकानंद जी की वगैरह की बात लाए इसमें अपन शोधन में ये बात लिखी हुई है कि जो पारितोष और पुरस्कार रूप में जो कुछ भी प्राप्ति होती है प्रतिफल रूप में जो प्राप्त होती है इसको हम शोधन के नाम से हम प्रतिपादित किया है वो उसमें हम सही है उस बात से हम खड़े उतरते हैं तो इसी क्रम में तो विवेकानंद जी गांधी जी स्वयं में उपार्जन नहीं किए किन्तु उनको पारितोषिक्रवी बहुत कुछ मिला और उसको एक अच्छी ढंग से एक जगह में संग्रह करके लोक उपकार के लिए अर्पित करके इन लोग चले गए ठीक है ना वो स्वयं में कितना उपयोग किया हम नहीं जानते हैं किन्तु वो जितना उपयोग किया उससे ज्यादा संसार के लिए अर्पित करके ही गए ऐसा मेरा सोचना है तो ऐसे लोग कई हुए कई लोग ऐसा कहीं है तो इसमें से एक व्यक्ति विवेकानंद जी भी है विवेकानंद ट्रस्ट में इस बात को देखा जा सकता है वैसे गांधी स्मारक निधि में भी ऐसे ही चीज देखा जा सकता है तो इस प्रकार की कई नजीर अभी रखी हुई है अभी एक बहुत बड़ी भारी फोर्ड नाम की एक आदमी था वो बहुत बड़ी भारी धनाढ़ हुआ उनका एक ट्रस्ट है संसार को हर वर्ष अरबों रुपया बांटता है फोर्ड फाउंडेशन हाँ फाउंडेशन फोर्ड फाउंडेशन वो कहते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन हाँ। ऐसा कई चीजें हैं वो उन लोग पैसा बांटने के अर्थ में बने ही जी। इसको अपने को अच्छी तरह से समझना बनता है इत, इस बात को यदि हम ठीक से समझ पाते हैं तो उसमें राज्यों का जो बात आती है उसको हम अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं, ठीक है तो विवेकानंद जी वाला परमहंसोग यदि वस्तु प्राप्त होता भी होते हुए भी, भी उसको जो त्याग देते हैं उसको हम परिमराजक योग करते हैं वस्तु हमको बहुत प्राप्त हो गई उसको हम उपयोग नहीं करते हैं जनों जनउपयोग के लिए अर्पित कर देते हैं इसको परिमराजक योग नाम दिया है ठीक है इस प्रकार की योग से भी ऐसे महापुरुषों को और मूल्यांकन किया जा सकता है ठीक है राजयोग से परिवराज योग से बहुत दूर है जी उसमें जो है ना एक प्रकार से हट पूर्वक बलपूर्वक छलपूर्वक हड़पने की बात आती है राजयोग में जबकि परिवराज योग में जो एक, एक पुरस्कार रूप में पारितोष रूप में सम्मान रूप में ठीक है ना एक सम्मोहन रूप में सम्मान करने की बात आती है इन बातों में दोनों में बहुत अंतर है जैसा हम ही है तो बच्चों के लिए कुछ भी हम निछावर कर देते हैं कुछ भी पैसा खर्च कर देते हैं वही चीज बलपूर्वक हमसे दो, दो रुपया खर्च छीनने के लिए कोई आदमी तैयार होता है उसमें हम सिर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं ये देखने में ये कितनी बड़ी भरी विरोध भाषा है दो हजारों रूपया हम जहां चाहते हैं हमारा चाहत जहां बना रहता है हमारा मन जहां लगा रहता है वहां हजारों रूपया लुटा देते हैं दो रूपया हमसे छीनने आते हैं तो जान लेने के लिए जान गमाने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब चीजें एक मानव प्रवृत्ति में देखा हुआ बातें हैं इस ढंग से जो हम बलपूर्वक छलपूर्वक जो धनार्जन करते हैं उसको राजयोग बताने के बाद से हम सहमत नहीं हो पाए ठीक है इस ढंग से ब्रह्मांडीय किरणों के सहायता से धरती के अक्षांश रेखांश के वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है इसको पहचानने की बात उसके आधार पर मनुष्य शरीर मन पर क्या, क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको गणना करने की बात शरीर के आधार पर मन को परिकल्पना देने की बात और जो पूर्व पुण्य योगी बताते हैं जो कैसे पृष्ठभूमि से वो शिशु पैदा हो रहता है उस पृष्ठभूमि को पूर्व पुण्य योग बताते हैं उस पूर्व पुण्य योग के आधार पर उनका भविष्य बल बताने के लिए पढ़ाई राजा का घर में एक लड़का पैदा होता है राजयोगी होगा ये, इस ढंग की सोचा गया ठीक है कोई कोई दरिद्र योग भी पैदा होते हैं ये भी हुआ कोई कोई ऐसे हुए हैं राजा का घर में पैदा नहीं हुए हैं उनको भी राजयोग आ गया उनको राज्य मिल गया है ऐसा भी कथाएं बनी, बनी हुई है है ना जो राजा के दर जिसमें सिंह द्वार में सवेरे पांच बजे पहुंच गया उनको पकड़ ला हमारा लड़की को शादी कर देते हैं उनको राज मिल गए खत्म हो गया राजयोग हो गया ऐसी बातों को लिखा हुआ है परिकथाओं में ठीक है ये सबको हम सुने ये सुनने की बात भी जो उसमें अधिकांश भाग है ये चल बल के साथ ही धनार्जन देश का अर्जन अयश का आर्जन ये सब जुड़ी हुई है राज में ये ये कोई अच्छी बात नहीं है ज्योतिषी की जिंदगी के लिए ये ख्यातशील बात नहीं है ठीक है ये हमारा सोचने की तरीका अभी इसमें ये नहीं है हमारा कोई आग्रह भी नहीं है इसको सभी को मानना ही है ऐसा नहीं है ठीक है मेरा मंतव्य यही है आपकी बात मानवीयता के ढंग से एकदम सही है बाबा लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव की वजह से जैसा ज्योतिष शास्त्र में गणित है मनुष्य को सांसारिक जीवन में ढेर सारे सुखों और दुखों को भोगने की स्थिति आती है तो दुखों से बचने की मनुष्य की आकांक्षा तो स्वाभाविक है तो उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं और प्लस जो ग्रहों का मंगल ग्रह का बुध का सूर्य का किसी के रूप में किसी दुख के रूप में किसी मृत्यु के रूप में जो असर पड़ेगा ऐसा जो बताते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें सही उतरती हुई देखी गई दे। ठीक है ना? तो उनका एक करोड़ों मील दूर इसी ग्रह या नक्षत्र के प्रभाव से एक व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटित हो और जिसको सालों साल पहले जिसकी घोषणा की जा सके मतलब एक सुनिश्चित कोई विज्ञान हो ठीक है वो किस तरह से काम करता है और उससे बचने के जिन उपायों की चर्चा की गई है जिसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत अनुभव भी किया तो वो उपाय कहां तक कारगर है और या उन उपायों में और ज्यादा उनको कारगर बनाने के लिए क्या हमारी कोशिश होनी चाहिए हाँ वही अब देखिये उसके लिए और एक हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये निरीक्षण परीक्षण की बात मानवीय इतिहास के अनुसार हमारे यहाँ इसके भविष्य भविष्यवाणी का दो ही बात है जो सुफल और दुष्फल है न अनिष्टफल इष्टफल इष्टफल में वही माना गया है जो मैंने लाभ धन प्राप्ति पद प्राप्ति, पद प्राप्ति यश प्राप्ति ये, ये स्वास्थ्य प्राप्ति और अच्छे भार्य की प्राप्ति बच्चों की प्राप्ति ये सब चीजें जो जो आज तक देखा गया है वही चीजें बनी हुई इन प्राप्तियों के क्रम में जो एक हजार वर्ष पहले ठीक है ना मनुष्य के साथ जितना दुर्घटनाएं घटती थी आज उतना दुर्घटनाएं नहीं अवसधन दुर्घटनाएं घट गट गई ठीक है ना किंतु मानसिक रूप में वहीं का वहीं है दुर्घटना को घटाने की मानसिकता तो है मनुष्य के पास है ना? किंतु दुर्घटनाओं को घटित करा नहीं पाता है कम हो गया अभी एक हजार वर्ष पहले दिन में दो बार युद्ध होता था अभी जो है ना कई वर्षों में एक बार देश के सम्मुख युद्ध की स्थिति बनती है ये बात आज की उन दिनों के बीच में बात एक बात यह है एक हजार वर्ष पहले तो एक आदमी के पास जो कल के लिए दाना पानी हम जुटाना कितना आसान गेम नहीं रहा कल के लिए एक हजार वर्ष पहले दो हजार वर्ष पहले आ, कल के लिए हमारा पानी दाना पानी सुरक्षित है इसको सोचना बड़ा दुष्कर रहा अधिकांश लोगों के पास आज उसका विलोम है आज अधिकांश लोगों के पास कल के लिए दाना पानी सुरक्षित है इस दिग्हे में आदमी आ गया है तो इन दोनों चीज को हम ध्यान में रखते हुए ज्योतिष तंत्र को हम सोचते हैं इष्ट अनिष्ठ घटनाओं के बारे में उन दिनों में जैसा हम भविष्यवाणी करने के लिए आधारों को सोचते रहे आधारभूत बातों तो जीता हुआ जी जी जो रोजमर्रा को देखकर के ही ये आधार बनता है रोजमर्रा के आधार पर यह भविष्यवाणी किया जाता है तो आज की रो, रो, रोजमर्रा की आधार का आकार है ना ये 2000 वर्ष 1000 वर्ष पहले के आकार से भिन्न हो चुकी है आज जो है परिवेश भिन्न होने के आधार पर ज्योतिषिक् की एक सटीक प्रस्तुत करने के लिए पुनर्यामों को पहचानने की आवश्यकता जय जय जो पुनरायाम क्या चीज है भाई जो आदमी का जो आज की मानसिकता है ठीक है आज की मानसिकता क्या है भाई दो धरती को मैंने स्वस्थ बनाने की मानसिकता सर्वाधिक लोगों में धरती स्वस्थ रहेगा तो कल हम भी रहेंगे नहीं तो धरती में हम रवे नहीं करेंगे एक मानसिकता यह है तो धरती को स्वस्थ बनाने रखने के लिए जो क्या होगा जो पर्यावरण समस्या है उसका निराकरण एक दूसरा उसके बाद आता है मनुष्य परंपरा में जो बनी हुई व्यापार व्यापार बुद्धि है ठीक है ना उसको समृद्धि बुद्धि के वो दिशा देना वो दिशा चाहता है आदमी दिशा भी स्पष्ट नहीं है उसमें कितना या सफल होगा नहीं सफल होगा इन, इन आयामों पर सोचने की आवश्यकता है ठीक है और हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है इसमें सफल होने की दिन कब आएगा इसको सोचने की आवश्यकता है, ठीक है इसके लिए उपायों को सुझाने की आवश्यकता है ये विभिन्न आयामों को पहचानने की आवश्यकता पर हमें हमारा बल ये है इस ढंग से हमको सोचने की आवश्यकता है तभी ज्योतिषी की सार्थकता को हम ले जाएंगे। एक दूसरे और एक आयाम है वो इससे भी इतनी बलवती है वो है कि मानव को मानवीयतापूर्वक जीने के दिन कहाँ है राक्षसीता पार्श्वीता के पार्शविता से जीने के दिन को ज्योतिष ने अच्छी तरह से परिगणना कर लिया इसमें हमको कोई शंका नहीं है मानवीयता पूर्वक जीने की दिन कब से शुरू होगा और उसके लिए क्या उपाय करना होगा इस इस डायमेंशन में अपने को बहुत काम करने की जरूरत है ये मौलिक कार्य होगा मानव के लिए देन होगा उपकार होगा परम्परा स्वस्थ होने के लिए मैंने साधन बन जाएगी ऐसा मेरा सोचना है इस बार आप हमको काम करना चाहिए ठीक है बाबा मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था, था बाबा कि एक आदमी की एक व्यक्ति की जिंदगी में करोड़ों मील दूर के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसे प्रभावी होता है जिसकी कई बरस पहले भविष्यवाणी कर देते हैं हम भविष्यवाणियों को सही सिद्ध शिर, होता है, है बताए नो प्रक्रिया क्या है एक और उससे बचने के जो उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को कई स्थानों पर कारगर होते हुए ठीक है ठीक है तो उन, उन उपाधेता उपा, उपा उसमें और कुछ प्लस माइनस करना हो जिससे अपन उन उपायों को ज्यादा इफेक्टिव बना के मानव को दुख से परेशानी हाँ, से बचा सके उस बात पर अभी बात की अपन जी तो अभी आप बोल रहे हो करोड़ों माइल दूर कैसे उसको इसके बारे में पहले हम आपसे निवेदन किया है ब्रह्मांडी किरण सदा सदा बहता ही रहता है वो दूर से पास से संबंध है उसका ब्रह्मांडी किरण सतत बहाव है ये कभी कभी रुकते ही नहीं है ठीक है उसी भांति इस धरती पर भी बहुत सारे ब्रह्मांडी किरण संपर्क में आते हैं ये धरती से भी ब्रह्मांडी किरणों के लिए उपादयता बनी हुई है यह अपने को पहचानने की आवश्यकता है ये पहचानने के उपरांत जो ब्रह्मांडी किरणों का बहाव के साथ जो जितने भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम पहचानने की आवश्यकता इन भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ जीवन जोयना अपने को अभिव्यक्त करने में अपने सार्थकता को सिद्ध करने में जितना अड़चन पैदा होता है और जितना सुगमता पैदा होता है उसको निर्धारित करने की बात अभी वो वो समय समीचीन हो गए। अभी आगे जो ज्योतिषी में जो उपलब्धि कराने की बात आती है वो यही उसका ध्रुवीकरण का बिंदु यही बनता है मानवीता पूर्ण आदमी वो चौखट को ध्यान में रखते हुए अभी पहले राजा को ध्यान में रखते हुए सारे पाप पुण्य हाँ। वगैरह कर्म कांड सबको हम सोचते रहे वो पर्याप्त नहीं रह गए तो। अब जो है न मानवीयतापूर्ण मनुष्य को पहचानते हुए वो सारा कर्मकांड पाप पुण्य को, को बताने की आवश्यकता है, सही गलती को बताने की आवश्यकता है और दुर्घटना सद्घटनाओं को बताने की आवश्यकता आ गई ये बहुत सटीक उतरने वाली भविष्यवाणी होगी इसमें हमारा हमारा सोचने की तरीका ये है प्रक्रिया स्पष्ट हो ऐसा होता है कि अभी प्रक्रिया कैसे मैंने एक आदमी की जिंदगी में जिनको हम दुर्घटनाएं है मानते हैं या अच्छी घटनाएं है मानते हैं उनके घटने क्यों वो घटती हैं या इस समय विशेष समय, इस इस समय में घटती हैं या उसके माने उसी घटने का जो पूरा फिनोमिला है उसी घटने का जो पूरा वो प्रक्रिया उसको पर स्पष्ट कैसे कैसी घटना देखिए जो अभी तक की जो बीती गुज खिचड़ी है उसके अनुसार क्या है हम भ्रम विधि से ही सारे बात को ताना माना बनाए इस बीच में कुछ ऐसे भी बात जन चुकी है प्रमाणित हो चुकी है जैसा ज्योतिषी की ही बात करते हैं तो हम जागृति जागृतिपूर्वक ये सब गढ़े हैं ऐसा नहीं है ज्योतिषी को गढ़ना जीवन जागृति के बाद हम गढ़े हैं ऐसा नहीं है तो जो हम जैसे भी थे उसी से इतने को गढ़े हमारे में ये भी बात रही आदिकाल से भी शुभ की अपेक्षा बनी हुई रही बहुत आदिकाल से बहुत प्रारंभिक काल से कैसे रहा इसको कहा नहीं जा सकता किंतु मानव जो है ना जब कोई भी अपने हाथ पैर हलाना शुरू किया है तब से शुभ की अपेक्षा तो बनी हुई है कल्पनाशीलता तो प्रभावशील रहा ही है तभी तो जंगल युग से Uh, कविला युग में ग्राम युग में ग्राम युग से राज्य राजयुग में राज युग से और युग में और जो है ना अभी जो सर्वोपरि विज्ञान युग में हम पहुंच चुके हैं ठीक है तो ये सब जो है ना हमारा कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की चलते ये सब चीज वैभवों को हम प्रमाणित किया प्रमाणित करने के क्रम में जो हमारा जो गतियां जो है पहले की अपेक्षा गतियां बढ़ती गई है तो हम पैद चलने वाले बात थे उस समय में भी पैर में ठोकर लगते है ये नहीं रहा कि ये पैर में ठोकर नहीं लगा है कभी ऐसा बात नहीं है पैदल चलने वालों को भी पैर में ठोकर लगी है बा पैदल चलने वाला भी खिसल के गिरा है हाँ। हम स्वयं उसमें गवाही है ठीक है ये सब चीजें गुजरता ही रहा है ठीक है सभी जो है गति बढ़ गई और मोटर से गिरेगा तो और कुछ होगा बाईट हवाई जहाज से गिरेगा तो और कुछ होगा बात यह पता लगता है यदि वही जलयान में से यदि गिरेगा तो और कुछ होगा ये सब बात हमारा गति की चलते जिस प्रकार की गति में हमारा तो व्यतिक बनता है प्र, किस प्रकार की हमारा गति में जो परेशानियां निर्मित होते हैं उसको सोचने की बात आती है उसको यदि हम सोचने जाते हैं ये पता लगता है उस उसका ही एक परिस्थिति बनती है जैसा जो बाई एरोप्लेन से गिरने की एरोप्लेन फेल होना होगा नहीं तो गायकू गिरेगा आदमी तो यंत्र फेल हो गए तो आदमी गिरवे ना करेगा इसको अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए अब क्या हो गई यंत्र के ऊपर आ गया ज्योतिष यंत्र ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा हाँ, मुख्य बात अब वहां पहुंच गए अब मनुष्य का जो ज्योतिष तो फेल हो गये यंत्र का ज्योतिष प्रबल हो गये ठीक है बाबा उसको सटीक करें सवाल को कि जब हवाई जहाज को उड़ाते हैं तो पूरा चेक करके जब ओके हो जाता है कि भाई जहां तक की यात्रा में जाना है वहां तक ही ठीक चलेगा ठीक है ऐसा स्वीकारने के बाद में हवाई जहाज पर रवाना करते हैं वो तो करते एक, ही हैं उसके बावजूद भी होता है होता रोज होता तो होता नहीं है कर, हो जाता हो, है तो ये हो वाला जो बात है वो अच्छा हो जाता है इतना ही कि ऐसा होगा करके बहुत लोग पूर्व भविष्यवाणी कर दिए थे और सचमुच घटना के रूप में घटित हो गया जबकि मैकेनिकली इस तरह से कोई पकड़ या इस तरह से कोई भविष्यवाणी नहीं थी हाँ ये लोग उस बात को पकड़ नहीं पाए थे ज्योतिषी ने पकड़ा था और बात से ही उतरी ठीक हाँ, है ये मान लिया गया ये सब बातों को अनुभव भी किया गया है कई स्थितियों में क्यूँकी ज्योतिषी के ऊपर हम जितना काम किया उसमें ये सब बातें परिकल्पना में हमारा आता है ये ऐसे समय में ऐसा होता है ऐसा यान में होने से ऐसा होता है इस प्रकार के हम अच्छी तरह से एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये सब बात घटित भी हो सकता है इसमें हमको कोई शंका नहीं है शंका नहीं है। ये तो वो जो कुल करके कहा भविष्यवाणी कहाँ गया यंत्र के आधार पर चले गया ये तो बात होता ही नहीं है जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो उतने लोगों का एक साथ कोई मृत्यु का परिस्थिति बनते ही थे आप आजमा करके देख लीजिए, ठीक है आदमी की बेकूफी से यंत्र की गलती से ये घटना घट चुकी है। ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या हुई किसी एक आदमी के कारण से ठीक है ना सब आदमी मर गए ठीक है वो एक आदमी की गलती सबको ले जाने वाला योग आय ऐसा बनता है सही बात तो यही बनता है उसको अपन इतने लोगों को उसमें जितने भी थे अभी हजार आदमी मर गए मान लीजिए उनको उस मुहूर्त में मृत्योग सबका एक साथ बनता नहीं आप प्रयोग करके देख लीजिए ठीक अभी युद्ध में जो आदमी मर गए समझ ले? और वतने लोगों का उस समय में मृत योग रहता नहीं भूकंप में। भूकंप में कहा मृत्यु योग रहता है धरती धस गई है ना? धरती धस करके यहां तालाब हो गया यही जगह मान ले, इसमें मृत्यु योग क्या करेगा धरती का योग काम करेगा हमारा कहने का मतलब यहां है तो यंत्रों की रचेता, यंत्रों का जो जातक है उसको हमको पहचानना पड़ेगा नहीं, मूल प्रश्न तो अब ये छूट रहा है कि उसके इस तरह से ब्रह्मांडीय किरणों का शरीर को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या है बताता तो नहीं है ना भाई ये तो मनुष्य के साथ है ये ब्रह्मांडीय किरणों का अभी आपको बता दिया अभी उसमें क्या होता है अभी हम आपको अंगुल न्यास किया एक आदमी गलती करता है उससे हजार आदमी मरेगा ऐसा भविष्यवाणी करिए हाँ जी बाबूजी मैं समझता हूँ ठीक है वो एक आदमी को यदि भविष्यवाणी कर पाते है प्वाइंटेडली उस स्थिति में उस आदमी से बचा जा सकता है अभी अपन उपाय उपाय की चर्चा नहीं करें बाबा जी की कि ब्रह्मांडी किरणों के द्वारा घटनाओं के घटने का वैव क्या है बहुत अभी क्या बताया ब्रह्मांडी किरण बहता रहता है प्रभावित करता रहता है और सकारात्मक नकारात्मक घटनाओं को घटाता रहता है उनका समय कैलकुलेशन का आधार समय कैलकुलेशन की मूल पूंजी बताए ना हो बारम बार वही पूछते हो तो ये एक धरती में एक ये है दो प्रकार की रेखा खींचा जाता है एक अक्षांश रेखा एक देशांतर रेखा एक ऐसा ऐसा गोल गोल रेखा एक उत्तरी धर्म दक्षिण ध्रुव की रेखा इसको खींचने पर अपने को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्ग मिलते हैं ये पहले आपको बताया उसको ध्यान में रखिए उन उन वर्ग पर इन ब्रह्मांडी किरणों का प्रभाव जो बुध ग्रह के द्वारा कैसा प्रभाव होता है और मंगल ग्रह के द्वारा कैसा प्रभाव होता है उसको हम पहचाना है ये ही ग्रहों को पहचानने का मतलब है इसको पहले ध्रुवीकरण करिए अच्छा ये ये बहुत ही साधारण बात है ये इतने को पहचाना ही जाता है मैं समझता हूं इसके लिए बहुत पसीना गा नहीं है इसमें इस मुहूर्त में शनि से जो रिफ्लेक्ट हो करके जो ब्रह्मांडीय किरण आते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका कुछ निरीक्षण परीक्षण भी किए हैं कुछ परिकल्पनाएं बनी भी हैं और भी आगे परिकल्पनाएं निरीक्षण होता रहेगा ये प्रक्रिया चालू है ठीक है छोटा सा प्रश्न हो गया जिस तरह का प्रभाव एक ग्रह के द्वारा होता है पैदा हाँ। उस तरह के प्रभाव के लिए क्या चीज जिम्मेदार होती जिम्मेवार जो है मनुष्य वो स्थली है जो आपको अक्षांश रेखांश के वर्ग बताया वो स्थली वो जो प्रभाव जिस ग्रहों के द्वारा आई वो वो मुहूर्त ये स्थल समय और उसका रिसोर्स ब्रह्मांडी किरणों का रिसोर्स इन तीनों मिलकर के घटना घट है इन तीनों को पहचानना है ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण भूमिका है जो, जो कुछ भी महिमा का हो यही ज्योतिष शास्त्र में हम लोग पहचानते हैं किसी विधि से भविष्यवाणी होती है तो इस समय में शनि का प्रभाव इस प्रकार से है शनि का रूख पहचानने की विधि अलग है शनि स्वस्थ है अस्वस्थ है रोगग्रस्त है ग्रहण ग्रस्त है परेशान है और खुशहाली है वो सबको पहचानने की विधिया है इन विधि के आधार पर वो खुशहाली के समय में वो क्या कर देता है शनि वही खुशहाली के समय में बृहस्पति क्या कर डालेगा वही चीज सब मंगल खुशहाली के समय में क्या कर डालेगा इसको हम पहचानते हैं इसमें कोई शंका ही नहीं है इसको पहचानने के बाद वो स्थान वो समय को निर्धारित करते हैं उस समय में उसके अनुसार फल क्या होता है उसको हम देते हैं वो फल को बारंबार हम ऑब्जर्व किए रहते हैं उसका सर्वेक्षण हमारे पास रहता है उसके आधार पर फलश्रुति को आगे बदल करके या वो यथावत फलश्रुति करने के अभ्यास बना के रखे किसी घन से तो ज्योतिष चल रहा है इस बात को बाबा एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझें, जैसे नोस्टर ने सन पंद्रह में एक किताब लिखी है हिटलर के जर्मनी में तानाशाह के रूप में आने की और सारी दुनिया में एक युद्ध के महा रोकने की भविष्यवाणी पिछले साल में करीब साढ़े चार साल पहले कर दी थी वास्तव में आधा अक्षर की कमी से उसने हिस्टर नाम दिया था कि बाद में हिटलर एडोल्फ हिटलर ऐसा नाम हुआ तो जो आप बोलते हैं कि एक आदमी को अगर रोका जा सके तो दुर्घटनाएं रूक सकती हैं तो हिटलर को सत्ता में आने से रोकने के लिए वहां के राष्ट्रपति वहां की जनता और अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिस्ट आंदोलन उन सभी लोगों ने रशिया सभी लोगों ने कोशिश की उसके बावजूद वो तो आदमी सत्ता में आ गया और उस समय जर्मनी बहुत कमजोर था फर्स्ट वर्ल्ड पटवार के परिणामों के चलते उसके बावजूद भी तो उसने जर्मनी को उस समय का सबसे ताकतवर देश बनाया और दुनिया को रोन दिया कम से कम 10 करोड़ आदमियों का मरना घायल होना बर्बाद होना घटना तो ऐसा एक मानवीय प्रयास होते हुए भी, भी जो घटना अभी घटी नहीं है जिसकी कोई संभावना तक नहीं है तो चार साल पहले उसने घोषणा भी कर दी वो बात इतिहास में इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है वो ठीक है तीसरी बात बारे में ठीक है तो मानवीय प्रयास के बावजूद वो बात तो संभव नहीं हुई हिटलर का रूप जाना और युद्ध का रूप जाना सेकंड वर्ल्ड वार का ए, और जिस महाविनाश की भविष्यवाणी थी वो हुआ तो गठित हुआ वो बढ़िया है देखिये महाराज जी इसमें बहुत साधारण बात इसमें है सामान्य बुद्धि से इसका उत्तर निकलती है तो देखो पहले से भविष्यवाणी है इस व्यक्ति नाश करेगा जी उसको रोकने की बात आता है रोकने के लिए जितने प्रकार की प्रवृत्ति होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं संध रह गये खिड़की रह गई नहीं रुका नहीं बात इतनी ही है क्योंकि घटना उसका उसका गवाही है गवाही है तो घटना घटित हो गई तो घटना घटित होने के लिए पहले से वो जो किसी जिस व्यक्ति को भविष्य की सु, मैंने सुगंध मिल गई दुर्गंध मिज गई उन्होंने बता दिया वो घटित भी हो गयी ठीक है और इसका मतलब ये नहीं हुआ सभी फलित होना नहीं सभी नहीं। ये इसमें ये भी अपने हाँ। तो साथ साथ हाँ। में चलना दो, चाहिए दो, दो, तो क्या है ये दो सर्वाधिक जो है मानव का आज भी पहले भी शुभ घटना के पक्षधर है हाँ। ये आप मानिए मेरे नजरों में आदिकाल से भी शुभ शुम्गाट, घटना के ही पक्षधर है आदमी जात तो इसके आधार पर क्या होता है जितने भी दुर्घटनाएं प्रडक्ट होते हैं वो कम हो सकते हैं अपने आप में कोई कोई दुर्घटनाएं घटित भी हो सकती